ओम सहना वगत सहना सह वीर कर्म देरस्विषा दूसरा सूत्र कल चल रहा था योगश्चित वृत्ति उसमें ये बताया गया था कि सर्व शब्द का ग्रहण न करने से संप्रज्ञात योग को भी संप्रज्ञात को भी योग कहा जाता है असंप्रज्ञात तो योग सिद्ध हो ही गया क्योंकि जब वृत्तियों का निरोध हो गया तो असंप्रज्ञात योग तो हो ही गया लेकिन सर्व शब्द ग्रहण न करने से संप्रज्ञात को भी योग कहेंगे और पीछे ये बात आ चुकी थी कि एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि इन दोनों भूमियों में योग शब्द का व्यवहार चलता है पीछे का कोई विषय किसी को पूछना है अब तक की जो बातें हुई हैं दो दिन तक उसमें से कोई बात समझ में ना आई हो तो उसको पूछ सकते हैं आगे चित्त के स्वरूप के विषय में ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है तो चित्त को पहले बताया कि चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति स्थितिशीलत्वा त्रिगुणम चित्त कैसा है ये त्रिगुणात्मक है तीन गुणों से युक्त है और वो तीन गुण है सत्व रजस और तमस और तीनों गुणों के धर्म भी अलग अलग हैं सत्व का धर्म बताया प्रख्या स्वयं व्यासी ने खोला है प्रख्या ये प्रख्या सत्व का धर्म हो गया अर्थात चित्त में सत्व गुण होने से वो प्रख्या स्वभाव वाला है इसमें शील शब्द आ रहा है प्रख्याशील प्रवृत्तिशील स्थितिशील शील कहते हैं स्वभाव के लिए तो प्रख्या के स्वभाव वाला है प्रख्या क्या है ख्या कहते हैं ज्ञान के लिए और प्रकृष्ट ज्ञान प्रकर्ष रूप से ज्ञान के स्वभाव वाला यह सत्वगुण का धर्म हो गया सत्वगुण का धर्म ज्ञान करना ज्ञान में साधन बनना जीवात्मा के लिए जो ज्ञान होता है उसमें सत्वगुण की सहायता रहती है दूसरा है रजस रजस का स्वभाव क्या है चंचलता होना उसी को यहां पर प्रवृत्ति शब्द से कहा गया प्रवृत्तिशील अगर देखने में कोई बाधा आ रही है तो ये पीछे भार थोड़ा ऐसे बैठा करो कि मेरा चेहरा दिखाई देता रहे है आड़ नहीं होनी चाहिए हमेशा वक्ता के सामने मुख को रखा करते हैं थोड़ा टेढ़ा हो जाओ लाइन को टेढ़ी कर लो कोई बात नहीं है आगे पीछे होकर के क्योंकि ऐसे झुक करके देखना पड़ता है तो, प्रवृत्तिशील होने का स्वभाव ये रजस का हो गया इसलिए चित्त में हम प्रवृत्ति धर्म को भी देखते हैं क्रियात्मक रूप में जो हम कार्य सारे कर रहे हैं ये प्रवृत्ति भिन्न भिन्न विषयों को विषयों की ओर जाना ये सारी प्रवृत्ति हो गई और तम गुण का स्वभाव होता है स्थिति तो वो स्वभाव चित्त में भी आया तमगुण होने से तो स्थितिशील भी है ये स्थिति का अर्थ है रुक जाना जो भी कार्य हो रहा है उसमें विराम आ जाना तो प्रख्या स्वभाव वाला प्रवृत्ति स्वभाव वाला और स्थिति के स्वभाव वाला ये त्रिगुणात्मक चित्त है लेकिन अगला जो वाक्य बोल रहे हैं ये उसमें शब्द आ रहा है प्रख्या रूपम ही चित्त सत्व इन तीनों गुणों से युक्त होने पर भी अब इसमें हम ये देखेंगे कि किसकी मात्रा अधिक है और किसकी कम है ये चित्त के अपने स्वरूप की बात हो रही है और वो स्वरूप उसका सदा रहेगा जिस स्वरूप वाला चित्र ईश्वर ने बना के दिया है वो उसका स्वरूप सदा रहेगा उसमें परिवर्तन नहीं होता है कब से लेकर के कब तक जन्म से लेके मृत्यु तक वो तो ठीक है लेकिन ये चित्र कब दिया था बना करके ध्यान आ रहा है किस समय का किसी को भाई वस्तु आपको मिली है कब मिली ये नहीं पता है तो जिस समय मुक्ति से जीवात्मा लौटता है उस समय सूक्ष्म शरीर ईश्वर उसको देता है और उसी का एक घटक है ये हमारा चित्त या मन कहते हैं इसको तो ये जो मन है ये मुक्ति अवस्था से लौटने के बाद बना करके दिया था लेकिन बीच बीच में मध्य में भी जब प्रलय काल आता है क्योंकि सृष्टि काल का अपना समय है अपने अपना समय पूरा होने के बाद सृष्टि रहेगी नहीं है कितना समय होता है सृष्टि के काल का कोई बताएंगे आप में से ये सृष्टि के काल का समय कितना है तो चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष हैं चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष और चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष को फिर अलग अलग कालों में विभाजित किया गया है उनके नाम रखे गए हैं उसमें मनवंतर नाम भी आता है एक एक मनवंतर में चौधे मनवंतर होते हैं पूरे काल में तो पहले मनवंतर का विभाग आया चौदह मनवंतर और एक एक मनवंतर में इकहत्तर चतुर्युग इन चारों युगों का समूह ये जो चार युग हैं सत्युग द्वापर त्रेता कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये जो चार युग हैं, ये इकहत्तर बार आ जाते हैं एक मन में और फिर एक युग की आयु अलग अलग कलयुग की आयु सत्युग की आयु है त्रेता की भी द्वापर की भी इन सब की कैसे करेंगे तो कलयुग की आयु होती है चार लाख बत्तीस हजार इसी को दुग्ना कर देंगे तो द्वापर की आयु इसी को तिगुना कर देंगे त्रेता की आयु इसी को चार गुना कर देंगे तो सत्यु की आयु तो ऐसे ये चारों युग कितनी बार अब तक हो चुके तो पहले हम देखते हैं मनवंतर कितने हो गए अब तक तो चौदह मनवंतर में से छह मनवंतर पूरे निकल गए अर्थात इकहत्तर इकहत्तर बार ये चारों युग छह बार तो पूरे निकल गए छह संख्या में इकहत्तर इकहत्तर बार करके और अब ये चल रहा है सातवां मनवंतर तो सातवें मनवंतर में भी इकहत्तर बार ही आएंगे ये उसमें से अब ये हमारी संख्या जो वर्तमान में जिस युग में हम जी रहे हैं ये संख्या कैसी है कौन सी है अट्ठाइसवी अष्टाविंशति तमे कलियुगे सुनागा कभी संकल्प पाठ बोलते हैं ना अट्ठाईसवें चतुर्युग में भी कलयुग के मध्य में हम लोग इस समय रह रहे हैं और कलयुग की आयु कितनी बताई थी उसमें से कितनी निकल गई अब दो पांच हजार एक सौ सो, सोलह वर्ष आपने क्या बोला दो लाख कितनी नहीं है पांच हजार अभी तो प्रारंभ है कलयुग का लेकिन कलयुग का प्रारंभ है तो घबराने की बात नहीं कलयुग में हम कोई योग दर्शन नहीं सीख पाएंगे या समझ में नहीं आएगा हमारे ये समय के नाम है अलग अलग इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी की बुद्धि के ऊपर या किसी कर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं सब समय के नाम है जैसे हम लोग बोलते हैं रविवार सोमवार मंगलवार हैं महीनों के नाम बोलते हैं वर्ष के बोलते हैं इस वैसा ही ये समय का एक विभाग है तो जब प्रलय काल आता है तब भी ये चित्त नहीं रहता जब सृष्टि बनेगी दोबारा फिर चित्त मिलेगा ऐसा ही या तो मुक्ति के बाद या सृष्टि के प्रारंभ में तो सृष्टि के प्रारंभ से अब तक चला आ रहा है और कितना समय निकल गया इस सृष्टि को बने हुए इसको हो गया एक अरबे करोड़ हाँ सतानवे करोड़ उन्तीस लाख ४९ हजार और १०० सौ सो, सोलहवा चल रहा है ना अब सोलह वर्ष लेकिन अभी सोलह नहीं है अभी पंद्रह ही वर्ष हुए हैं ये मार्च या कब आएगा ये जो अपना नया संवत्सर विक्रमी संवत जब आएगा तब हो पाएंगे ये ठीक है यह है तो ये चित्त ईश्वर ने जैसा बना के हमें दिया उसका स्वरूप वैसा ही रहेगा तो उसमें मात्रा किसकी अधिक है बात यह हो रही थी कि सत्व गुण के कर्ण अधिक हैं या रजोगुण के या तम के तो स्वयं व्यास ने बोला कि प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम ये चित्त कैसा है वास्तव में इसका स्वरूप है प्रख्या वाला ज्ञानात्मक इसका स्वरूप है तो इसका अर्थ है कि सत्व गुण की मात्रा इसमें अधिक है तमोगुण रजोगुण की उससे कम तमोगुण की उससे कम अनुपात कितना है ये तो ईश्वर जाने लेकिन जैसा ऋषि लोग बता रहे हैं उसके अनुसार कितनी कितनी मात्रा है वह लग रही लेकिन सत्व गुण की मात्रा इसकी अधिक है अब जो पीछे वृत्तियां बताई थी भूमिकाएं बताई थी चित्त की वो कौन कौन सी थी है? तो उन वृत्तियों में सबसे पहले कौन सी आई थी अब उसकी व्याख्या से आरंभ हो रही है कि क्षिप्त वृत्ति में हमारे चित्त की स्थिति कैसी रहती है और इन भूमियों की व्याख्या सुन करके समझ करके हम अपनी अपनी स्थिति का भी पता लगा सकते हैं कि हम कौन सी वृत्ति में जी रहे हैं कौन सी चित्त की अवस्था में कौन सी भूमि में जी रहे हैं लक्षण देखकर के पता लग जाता है तो सबसे पहले क्षिप्त अवस्था तो प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम वास्तव में चित्त का स्वरूप कैसा है प्रख्या प्रख्याशील है ये लेकिन क्षिप्त अवस्था में आकर के ये रजस तमोभ्याम संसृष्टम रजस और तमस इनसे सना हुआ जुड़ा हुआ मिला हुआ अर्थात ये है दोनों मिले हुए लेकिन इनकी मात्रा कम रहेगी परंतु प्रभाव इनका भी चल रहा है सत्व गुण का स्वरूप होने के कारण भी सत्व गुणात्मक हो, होने पर भी क्षिप्त अवस्था में रजोगुण तमोगुण कम होने पर भी सत्वगुण अधिक है लेकिन रजोगुण तमोगुण कम होने पर भी इनका प्रभाव इसमें अधिक रहता है जैसे उदाहरण के लिए किसी गांव में नगर में देश में समाज में ऐसे अधिक ऐसे लोग अधिक होते हैं जो शांति प्रिय है या झगड़ालू किस्म के लोग अधिक होते हैं शांति प्रिय अधिक होते हैं आप में से कहा है झगड़ालू सब शांत बैठे हुए हैं तो शांति प्रिय लोग अधिक होते हैं लेकिन ऐसी अवस्था आ जाए होते तो झगड़ालू भी हैं उसमें कि ऐसी अवस्था आ जाए कि शांति प्रिय व्यक्ति वो तो शांति ही रहे बोला ही नहीं चुपचाप बैठे हैं और अशांत दो तीन ही है और वो अपना उत्पाद मचाने लगे उपद्रव करने लगे तो उस अवस्था में क्या लगेगा कि देखो समाज में कितना अपराध बढ़ रहा है कितनी हाहाकार मची हुई है, है कितना एक दूसरे को लोग परेशान कर रहे हैं तो थोड़े से व्यक्ति भी अगर शांत लोग चुपचाप बैठे रहेंगे संख्या वही रहेगी लेकिन थोड़े से ही व्यक्तियों का लगेगा कि इन्हीं का प्रभाव सबसे अधिक है जैसे कोई आतंकवादी आ जाए तो एक ही आतंकवादी कितनों की नाक में दम कर देगा क्योंकि वो सक्रिय है उस समय इसलिए ऐसे ही इन गुणों के ऊपर है कि सत्व गुण चित्त में अधिक है लेकिन तमगुण का प्रभाव अधिक होने लगे वो सक्रिय हो जाए रजोगुण के कण सक्रिय हो जाएं तो उनका प्रभाव अन्य के प्रभाव को दबा देगा अधिक मात्रा होने पर भी क्योंकि वो शांत है अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसके प्रभाव को उभार पाते हैं क्योंकि चित्त परमात्मा ने जीवात्मा को दिया है बना करके तो जीवात्मा को जब उसकी रचना का ही पता नहीं और कैसे कौन से गुण उभारे जाते हैं इसका पता नहीं तो हमारी संपत्ति होने पर भी हमारा सेवक हमारा दास होने पर भी हम उस चित्त से पूरा पूरा लाभ ले ही नहीं पाते और जीवन निकल जाता है यूं ही तो यही ऋषि यहां समझा रहे हैं कि कैसे हम अपने सात्विक गुणों को उभारें तो क्षिप्त अवस्था में रजस और तमस से संसृष्टम ये अधिक प्रभावित हो जाता है रजोगुण और तमोगुण इसमें अधिक सक्रिय रहते हैं और सत्वगुण दबा रहता है मात्रा अधिक है फिर भी कोई बात नहीं दबा रहेगा वो तो क्या होता है उस समय कि विषय प्रियम उस अवस्था में ऐश्वर्य और विषय ऐश्वर्य अधिक प्रिय लगेंगे और विषय सुख भोग ये अधिक प्रिय लगेंगे ऐश्वर्य का तात्पर्य भाई ऐसा व्यक्ति जो क्षिप्त भूमि में है जी रहा है तो सांसारिक ऐश्वर्य को चाहेगा अपना धन बढ़ाना चाहेगा अपने अन्य जो भी अपना बल है या अन्य जो भी संसार की संपत्तियां हैं वो सब बढ़ाना चाहेगा लेकिन उनको बढ़ा करके करेगा क्या कि विषय प्रिय होगा वो वो सांसारिक सुखों के लिए ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहेगा वह आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए नहीं सांसारिक सुखों को मैं अधिक से अधिक भोग सकू तो मेरा शरीर अच्छा हो मेरी इंद्रिया अच्छी हों मेरे पास साधन बहुत हो सुख भोगने के इस प्रकार की प्रवृत्ति रहेगी तो यह अवस्था क्या लाती है क्षिप्त अवस्था ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती हम्म दो बातें ऐश्वर्य प्रिय और विषय प्रिय तद एव वही कौन वही अभी किसकी बात हो रही थी चित्त की चित्त की बात हो रही थी, थी। तदेव वही चित्त तो तदेव से हम बार बार वही लेंगे शब्द बार बार आएगा तो तदेव का अर्थ वही है कि प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम वही रूप जो चित्त है अब ये दूसरी अवस्था पर आ रहे हैं दूसरी भूमि कौन सी है चित्त की मूड, मूड।, मूड। है। तो तदेव तमसा अनुविधम देखो पीछे क्या कहा था रजस तमोभ्याम संसृष्टम वहां दो गुण अधिक प्रभावी हो रहे थे लेकिन अब उन दो गुणों में से सत्व गुण तो दबा है ही वो तो पहले भी दबा हुआ था यहां भी दबा है लेकिन यहाँ एक और दब गया कौन सा रजोगुण अब वो भी दबा हुआ है इसलिए तमसानुविधम तमस से जो विंधा हुआ है तमस जो जिसके अंदर घुस गया है अर्थात प्रभावोत्पादक है सक्रिय रूप में सामने आ चुका है तो तमस से अनुविध होता हुआ ये चित्त जब होता है तो उस अवस्था में अब हमारे अंदर कैसे कैसे भाव उभरेंगे तो उसका वर्णन किया कि अधर्म अज्ञान अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य अधर्म अज्ञान वैराग्य नैश्वर्योपम भवती ये उपगम उपग शब्द आ रहा है इसमें ये उपग्र शब्द आगे भी आएगा तो उपग्र शब्द का अर्थ क्या होता है समीप उसके समीप जाने वाला उसकी ओर जाने वाला उपमन समीप ग का अर्थ क्या है जाने वाला गमधातु से बनता है उपग उसकी ओर जाने वाला तो किन किन की ओर जाने वाला होता है उस अवस्था में यह चित्त अधर्म की ओर अर्थात मूढ़ अवस्था में जब आते हैं तो वहां पर अधर्म की बातें अधिक उभरेंगी धर्म की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होगी और अज्ञान ज्ञान हमारा कम होगा कोई समझाएगा हमारी समझ में ही नहीं आएगी हम अपने ही विचारों में मस्त रहेंगे किसी की बात हमारे पल्ले ही नहीं पड़ेगी अज्ञान और अवैराग्य सांसारिक पदार्थों से हमारा राग बढ़ेगा हटेगा नहीं क्योंकि ये मोह की अवस्था कहलाती है इसीलिए इसका नाम है मूढ़ और मूढ़ शब्द में और मोह शब्द में एक ही धातु है कौन सी मुह मुह मुह वैचित्य जहां पर चेतना हमारी समाप्त हो जाती है मुह वैचित्य चेतना हट गई विचार शक्ति हट गई सोचने समझने की शक्ति कम हो चुकी है बहुत तो उस अवस्था में अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य पीछे आया था ऐश्वर्य प्रिय होता है क्षिप्त अवस्था वाला लेकिन मूड अवस्था वाला अनैश्वर्य वो ऐश्वर्य को भी उसको अच्छा नहीं लगता उससे कहें भाई थोड़ा नहा धो ले अरे क्या करना चलेगा सब ऐसे है कपड़े गंदे हैं साफ कर ले कोई बात नहीं है कोने तो है कमरे में कूड़ा है झाड़ू लगा ले चलेगा कोई बात नहीं ऐसे ऐसी ही तो वो अनैश्वर्य प्रिय उसे ऐश्वर्य अच्छा नहीं लग रहा है उसमें रुचि नहीं है उसकी वो समझ ही नहीं रहा है तो ऐसी अवस्था ये मूढ़ अवस्था कहलाती है संख्या दूसरी है इसकी, लेकिन पीछे वाले से ये अधिक खतरनाक है, लेकिन उस स्थिति में साधक की दृष्टि से देखें तो मैंने बताया था ना पहले ही दिन क्योंकि निष्क्रिय जैसा हो रहा है प्रवृत्ति कम हो गई है तो संस्कार भी कम बनेंगे लेकिन ज्ञान के ओर बढ़ तो नहीं रहा है बाधा तो बढ़ गई रुकावट तो आ चुकी है संस्कारों की दृष्टि से भले ही कम बन रहे हैं लेकिन पीछे की ओर जा रहा है ये। तो अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपम भवती अब तीसरी भूमि कौन सी है विक्षिप्त विक्षिप्त का वर्णन किया तदेव नहीं? वही चित्त जो प्रख्या स्वरूप है तदेव प्रक्षीण मोहवरणम क्षीण हो गया है मोह का आवरण जिसका समाप्त हो गया है तमोगुण का प्रभाव जिसमें बिल्कुल समाप्त अब तमोगुण बिल्कुल शांत हो चुका है उसका कोई प्रभाव नहीं है मोह आवरण मोह का आवरण मोह धर्म किसका है तमोगुण का तो तमोगुण का तमोगुण के द्वारा जो उसके ज्ञान पर आवरण पड़ रहा था जो रुकावट आ रही थी ढक्कन लग गया था वो समाप्त हो गया प्रक्षण मोहावरण ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था है विक्षिप्त अवस्था भी हालांकि योग पक्ष में ये भी नहीं है योग योग पक्ष कहां से प्रारंभ होगा एकाग्र से विक्षिप्त में भी योग नहीं है लेकिन सांसारिक दृष्टि से देखें या योग की ओर जा रहे हैं योग में पहुंचे नहीं है लेकिन योग की ओर चल दिए हैं ये ऐसी अवस्था है ये ये बहुत उच्च कोटि की है तो तदेव प्रक्षीण मोहावरणम और कैसा है सर्वतः प्रद्योतमान चारों ओर से प्रकाशमान होता हुआ जैसे किसी कमरे में बहुत सारे बल्ब लगे हुए हो और सब पर धूल छा रही हो और उस धूल को साफ कर दिया जाए जब धूल छा रही थी तो हमने बल्ब जलाए बहुत प्रकाश कम हुआ जब धूल को साफ कर दिया तो वही बल्ब स्वरूप उनका वैसा ही था स्वरूप में अंतर नहीं आया था लेकिन एक आवरण आ गया था उस आवरण को हटाया तो वही बल्ब अब चमकने लगे तो यहां पर भी तमोगुण का जो आवरण था उसके प्रभाव को अब समाप्त कर दिया गया है तो वही सत्व अब चमकने लगा सर्वतः प्रद्योतमान और कैसी स्थिति अनुविधम रजो मात्रया जो रज से अनुविध है पीछे क्या स्थिति थी किससे अनुविध था तम से वो तमोगुण से बिंधा हुआ था रजोगुण से विधा हुआ है लेकिन एक अंतर और है वहां पर यह कहा गया था कि तमसा अनुविधम और यहां कहा जा रहा है रजो मात्रया अनुविधम यहां मात्रा शब्द और जोड़ा गया केवल यह नहीं कहा कि रजसा अनुविधम जैसे वहां कहा था तमसा, तमसा अनुविधम तो यहां क्या कहना चाहिए था रजसा अनुविधम लेकिन रजसा नहीं कहा रजो मात्रया रज की मात्रा से तो मात्रा का तात्पर्य मात्रा को हम वहां बोलते हैं कि जैसे कोई भोजन परोस रहा है और कोई बहुत प्रिय वस्तु है और हमें बहुत थोड़ी दी उसने तो हम कहेंगे बस इतनी मात्रा है इसकी बहुत थोड़ी मात्रा में दिया तो मात्रा शब्द का प्रयोग हम कम के लिए करते हैं ये थोड़े से रज से बिंधा हुआ है और वहां पूरा तम था तमसा अनुविधम रज से बिंधा हुआ होने पर भी थोड़ा ही है तो रजो मात्रया अनुविधम अब यहां हमारी प्रवृत्तियां कैसी होंगी अब पीछे वाले से उल्टा कर दो बिल्कुल वहां था अधर्म यहां आ गया धर्म वहां था अज्ञान यहां आ गया ज्ञान वहां था अवैराग्य यहां आ गया वैराग्य वहां था अनैश्वर्य और यहां आ गया ऐश्वर्य अब सारी बातें अच्छी अच्छी होने लगी हम्म उसकी प्रवृत्ति धर्म की ओर बढ़ेगी हम्म उसकी भावनाएं पवित्र हो चुकी हैं जो भी कर्म उसके द्वारा होंगे वो धर्म के कार्य होने लगेंगे और ज्ञान की प्राप्ति में वो अपना परिश्रम करने लगेगा क्योंकि उपगम शब्द यहां भी आ रहा है उपग इन सब की ओर जाने वाला चलने वाला ऐसा हो जाएगा तो धर्म ज्ञान और वैराग्य संसार के पदार्थों से कि मैं अधिक संग्रह कर लू आगे तक का अपना प्रबंध कर लूं सात पीढ़ियों तक का प्रबंध कर लूं ये जो सारी बातें आती हैं अब ये बातें नहीं रहेंगी उसको जितना चाहिए बस उतने का उसको प्रयोग करना है क्योंकि आगे शब्द एक और आ रहा है कि ऐश्वर्य उपगम भवती ऐश्वर्य <coughs> की ओर भी जा रहा है वो और अब यहां इसमें जो पहली भूमि आई थी चित्त की क्षिप्त अवस्था वहां दोबारा देखो फिर ऐश्वरीय विषय प्रियम भवती था वहां पर इन ऐश्वर्य प्रिय और विषय प्रिय लेकिन यहां से क्या शब्द गायब हो गया है उन दोनों में से विषय शब्द हट गया है लेकिन ऐश्वर्य तो अब भी चाह रहा है वो परंतु ऐश्वर्य चाह रहा है, है? अपनी बुद्धि अच्छी चाह रहा है अपना शरीर अच्छा चाह रहा है साधन भी अच्छे होने चाहिए लेकिन इन सब का प्रयोग किधर करेगा तो ज्ञान भी तो साथ में है यहाँ पीछे ज्ञान आ चुका है जब ज्ञान साथ में है और ज्ञान पूर्वक ऐश्वर्य की प्राप्ति कर रहा है वो तो किसका ये कहां करेगा ऐश्वर्य का प्रयोग अब क्योंकि अवैराग्य भी साथ में है राग नहीं है उसको लेकिन जितनी आवश्यकता है जो भी ऐश्वर्य उसको मिलेंगे उनका पूरा पूरा प्रयोग वो अपनी ज्ञान की प्राप्ति में करेगा और ज्ञान को दूर करने में करेगा यहां ऐसी अवस्था होती है कि ऐश्वर्य उपगम भवती तो इस प्रकार से यहां पर यह जो अवस्था है हमारी यह काफी उच्च कोटि की बन जाती है और इस अवस्था में इस अवस्था के बाद जो अगली भूमिका आएगी अगली भूमि चित्त की आएगी वो तो एकाग्र अवस्था आने वाली है लेकिन एकाग्र अवस्था से ये पहले की अवस्था है इसको यो भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई कमरा है और कमरे के बाहर का हिस्सा तो बीच में क्या होती है एक दहली दहली बोलते हैं ना दहरी दहली तो वहां पर कोई खड़ा है दहली पर अब उसके एक और कमरे में अंदर प्रवेश करने के लिए स्थान है दूसरा बाहर निकलने के लिए है वो कहीं भी जा सकता है ना वहां से लेकिन जो कमरे के अंदर बैठा है वो यदि बाहर निकलेगा तो पहले दहली पर आएगा वो तो लेकिन जो दहली पर आ चुका है वो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है तो ये हमारी जो विक्षिप्त अवस्था है ये इसके एक और क्षिप्त और मूढ़ है और एक और एकाग्र और निरुद्ध।, निरुद्ध भी है तो यहां खतरा बना हुआ है अभी क्योंकि दहली पर खड़ा है तो अंदर भी तो मुड़ सकता है वो कमरे के हैं वो क्षिप्त और मूढ़ की ओर भी तो जा सकता है लेकिन इधर भी जा सकता है और जो क्षिप्त और मूढ़ में है उसको तो बहुत समय लगना है इधर आने में अभी इसलिए ये दोनों के मध्य की अवस्था है दो उधर है इसके और दो इधर है इसके एक तरफ योग है और एक तरफ जन्म मरण का चक्र है वो किधर भी जा सकता है लेकिन क्योंकि यहां आ चुका है अब उसको पूरा अवसर है इसलिए यह भूमि अच्छी कहलाती है विक्षिप्त भूमि अब आगे, अब योग क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि एकाग्र अवस्था से योग प्रारंभ हो जाता है अब उसका वर्णन तदेव यह शब्द फिर आया तदेव अर्थात वही प्रख्या रूप चित्त सत्व वही मन रजो लेष ज के देखो तम तो पीछे ही समाप्त हो गया था पीछे वाले में विक्षिप्त अवस्था में क्या कहा गया था प्रक्षीण मोहा तम समाप्त हो गया ना रज था वहां पर लेकिन थोड़ी मात्रा थी उसकी तो थोड़ी मात्रा को प्रयोग करने के लिए एक शब्द और प्रयोग में आता है उसे कहते हैं लेश कितने सुंदर सुंदर शब्द ऋषि चुनकर के लाते हैं ये और ये सब व्याकरण से आप धातु पाठ किसी को याद शायद न हो लेकिन जिसको याद होगा बहुत जल्दी समझ जाएगा कि लेष शब्द बनता है लिश धातु से और लिश का अर्थ ही क्या है पण ने लिश अल्पी भावे अर्थ आ गया होगा समझ में थोड़ा होना है थोड़े होने के लिए कहते हैं लेष हम लोग बोलते हैं ना लेष मात्र भी मैं झूठ नहीं बोलता थोड़ा भी नहीं बोलता तो रज की जो थोड़ी सी मात्रा से ये विंधा हुआ था अब वो भी समाप्त हो गई रजो ले मल अपेतम रज के लेश मात्र, वो मल ही है रज भी सात्विक प्रवृत्ति बढ़ाने वाले के लिए रज भी मल के समान लग रहा है तो उस मल से भी जो अपेत है दूर हट गया है नहीं? रज जिसका समाप्त हो गया है अब जब रज समाप्त हो गया तम पहले ही समाप्त हो गया था तो अब इसका जो वास्तविक स्वरूप है क्योंकि सत्व गुण तो अधिक है ही इसमें इसकी रचना में सत्व गुण अधिक है तो अब क्या कहेंगे स्वरूप प्रतिष्ठम अब इसका वास्तविक स्वरूप निखर करके आया तो स्वरूप प्रतिष्ठम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुका है अब क्या क्या बातें आएंगी कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम क्योंकि यहां है ये एकाग्र अवस्था और एकाग्र अवस्था में क्या करते हैं एकाग्र अवस्था में जाने के लिए हम बाह्य विषयों को पहले रोकते हैं वैसे ये जो योग के आठ अंग हैं इन अंगों में एकाग्रता शब्द आ रहा है कहीं पर एकाग्र हम्म एकाग्र शब्द नहीं आ रहा है लेकिन इतना तो पता है हमें कि योग कहा से प्रारंभ होता है उन आठ अंगों में हम्म यम योग, योग, योग कहां से प्रारंभ होता है केवल समाधि तो है अभी जो बात पीछे हुई थी कि ये योग पक्ष समाधि तो ठीक है कि सभी पांचों भूमियों में है लेकिन वहां जो समाधि शब्द आ रहा है योगांगों में वो समाधि शब्द योग वाला ही समाधि है और वो कौन कौन सी भूमियों में होता है एकाग्र नहीं, योग वाला जिसको योग समाधि कहा है योग समाधि ही। वो केवल एकाग्र भूमि में है और निरुद्ध भूमि में है और वहां जो समाधि शब्द आ रहा है वो दोनों समाधियों के लिए है समप्रज्ञात भी और असंप्रज्ञात भी अर्थात एकाग्र भूमि भी आ गई वहां पर निरुद्ध भूमि भी आ चुकी है तो इस तरह से एकाग्र अवस्था कहा जाकर के हुई न, उन आठ अंगों में समाधि में हुई ना लेकिन एकाग्र अवस्था हमारी प्रत्याहार से ही प्रारंभ हो जाती है प्रत्याहार में क्या करते हैं इंद्रियों को वश इंद्रियों को विषयों से रोकना वश में करना भी नहीं ऐसा नहीं है कि इंद्रियां तो भाग रही हैं लेकिन हम जोर लगा रहे हैं उसको पकड़ रहे हैं बल्कि उनको बिल्कुल ही मोड़ देना पीछे को और सरलता से बलपूर्वक नहीं सरलता से चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रिया प्रत्याहारः स्व संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाम प्रत्याहारः तो बड़ी सरलता से उसको मोड़ते हैं लेकिन ऐसे नहीं मोड़ पाते हैं सरलता कब हो पाती है जब वैराग्य होता है तब इसलिए अपर वैराग्य जिसको कहा गया है वो धीरे धीरे हमारा शुरू होने लगता है तो विषय हमें प्रिय लगते ही नहीं और जो वस्तु प्रिय नहीं लगेगी वहां से हम स्वयं ही हट जाएंगे उसमें बल नहीं लगाना पड़ेगा जैसे आप में से शायद ही कोई होंगे नहीं तो कोई भी शराब नहीं पीते लेकिन एक व्यक्ति मान लो शराब की उसकी पीने की आदत पड़ चुकी है अब शराब की दुकान आई वो जा रहा है बाजार में और उसको अपनी याद आ गई अब क्या होगा अगर उससे कहा जाए देख जा तो रहा है तो बाजार में शराब मत पीना दुकान पड़ेगी रास्ते में अब जब दुकान समीप में आई तो उसको बहुत बलपूर्वक अपने को रोकना पड़ेगा रुकना पड़ेगा कि नहीं? नहीं लेकिन हम में से आप में से कोई निकले उधर से तो उधर ध्यान ही नहीं जाएगा इसे कहते हैं सरलता क्योंकि हमने उससे अपना राग हटा लिया है हमें उसकी हानि का पता लग चुका है तो इस तरह से इस समाधि में इस योग एकाग्रता में यहां हमारी प्रारंभ हो जाती है ये प्रत्याहार से फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान इन सब एकाग्रता के स्तर बढ़ते जाते हैं अलग अलग स्तर हैं इनके लेकिन वो स्तर इतने नहीं हो पाए अभी कि जहां जीवात्मा अपना और चित्त का साक्षात्कार अलग से अलग अलग कर सके ये अवस्था आती है जा करके ये समाधि जिसको हम कहते हैं सम प्रज्ञात समाधि ये एकाग्रता की पराकाष्ठा है यहां पर तो स्वरूप प्रतिष्ठम और सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र सत्व सत्व किसे कहेंगे यही चित्त यही मन इसको सत्व भी कहते हैं मैंने कहा था ना कि चित्त में सत्व गुण की मात्रा अधिक है और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसके नाम से उसका नामकरण भी हो जाता है हम उससे व्यवहार करने लगते हैं इसलिए इसका नाम भी सत्व ही है यानी कि रजका और तम का नाम भी नहीं ले रहे यहां पर क्योंकि सत्य इसमें अधिक है इसलिए तो सत्व हो गया मन और पुरुष पुरुष जीवात्मा यहां पुरुष वो नहीं है कि स्त्री और पुरुष स्त्री और पुरुष शरीरों के नाम होते हैं यहां पर लेकिन स्त्री के भी शरीर में जो जीवात्मा है वो पुरुष ही है और पुरुष के भी शरीर में पुरुष ही है और ये व्यवहार हमारा वेदों से ही चला रहा है पुरुष शब्द का व्यवहार जीवात्मा के लिए चलता है तो सत्व पुरुष इन दोनों के अन्यता अन्य कैसे कहते हैं दूसरे को उसमें ता प्रत्य और जोड़ दिया अन्यता तो अन्य का अर्थ है भेद तो सत्व और पुरुष का भेद सत्व पुरुषान्यता सत्व पुरुष का भेद और उस भेद की ख्याति ख्याति का अर्थ ज्ञान है पता लग जाना सत्व पुरुषान्यता ख्याति जीव और चित्त इन दोनों के भेद का ज्ञान कराने वाला ख्याति मात्रम अर्थात यही यहाँ जो संप्रज्ञात योग के भेद पीछे आए थे आगे इनका बहुत विस्तार से वर्णन आएगा वो कौन कौन से बताए थे संप्रज्ञात के चार भेद कौन कौन से थे बताएंगे कोई हम्मानुगत विचारानुगत आनंदानुगत और आनंदानुगत अस्मितानुगत ये इसके भेद थे उन भेदों में यहां जिस एकाग्रता का वर्णन हो रहा है अंतिम है कौन सा अस्मितानुगत क्योंकि अस्मिता में ही अस्मितानुगत संप्रज्ञात योग में ही जीव अपना साक्षात्कार करता है चित्त से भिन्न चित्त से अलग बिल्कुल कि मैं अलग हूं यह अलग है तो सत्वपुरुषान्यता ख्याति मात्रम यह अवस्था आई हुँ? यहां जीव अपना साक्षात्कार करता है अब एक विशेषता और बताई <coughs> कि धर्म मेघ मेंघ्यानोपगम भवती यहां भी उपग शब्द आ रहा है कि धर्म मेघ ध्यान की ओर ले जाने वाला होता है यहां धर्म मेघ शब्द ये योग में हम लोग प्रयोग करते हैं इसका धर्म धर्मे समाधि सुना होगा लेकिन बहुत से टीकाकारों ने इसका क्योंकि समाधि के तो हमने दो ही भेद देखे सम्प्रज्ञात और असंप्रज्ञात अब धर्म में समाधि तीसरा कहां से आ गया है ना ये भी समाधि है तो धर्म मेघ को बहुत से टीकाकारों ने संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था ये मान लिया है कारण क्या दिखाई दे रहा है उसमें कि यहां जो वर्णन कर रहे हैं एकाग्र अवस्था का और एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात योग ही होता है और संप्रज्ञात योग के वर्णन करते करते वाक्य जो जुड़ रहा है आगे के धर्म मेघ ध्यानोपगम भवती तो अर्थ यही निकलेगा सामान्य रूप से कि धर्म की ओर जा रहा है अर्थात इस अवस्था में धर्म मेंघ समाधि लग जाती है यही तो अर्थ निकला लेकिन हम स्वयं देखेंगे यहां पर आगे योग शास्त्र में और आप भी देखो परीक्षण करके देखो इसमें चौथे पाद का तीसवां सूत्र देखो निकाल के पुस्तकें तो शायद सबके पास होंगी नहीं ये हैं मूल सूत्र तो मिल ही जाएंगे चौथे पाद का उन्तीसवां सूत्र देखो पहले तो हमें ये निर्णय करना है कि यहां शब्द है धर्म मेघ ध्यान समाधि शब्द नहीं है और ध्यान योग का कौन सा अंग है ध्यान योग का कौन सा अंग है सातवा समाधि अलग है लेकिन अंत साक्ष्य से इन्हीं के अंत साक्ष से स्वयं पतंजलि और व्यास के ही वाक्यों से यह स्वयं सिद्ध हो जाएगा कि ध्यान का अर्थ समाधि भी होता है अर्थात समाधि के अर्थ में भी ध्यान शब्द का प्रयोग करते हैं ये और इसी का समान शास्त्र दूसरा कौन सा है योग का योग का समान शास्त्र सांख्य दर्शन वहां भी दो सूत्र आए हुए हैं रागोप हतिर ध्यानम और दूसरा है समाधि ही है और वो भी असम प्रज्ञात समाधि है अब यहां भी देखें कि क्या पतंजलि भी ध्यान का अर्थ समाधि करते हैं तो उनतीसवें सूत्र में देखो चौथे पाद के प्रसंख्या ने पी अकुशित सर्वथा विवेक ख्यार धर्म मेघ समाधि ही वहां धर्म मेघ समाधि ही और यहां कहा क्या कहा धर्म मेघ ध्यानोपगम तो देखो ध्यान शब्द की जगह समाधि शब्द आ गया सूत्र में ध्यान शब्द के स्थान पर यहां जिसको व्यास ध्यान कह रहे हैं पतंजलि उसको क्या कह रहे हैं समाधि शब्द तो व्यास ने समाधि के स्थान पर किसका प्रयोग किया ध्यान का अब पतंजलि भी क्या ऐसा कर रहे हैं अब इसको देखें आप तो चौथे पाद का ही पहला सूत्र क्या है मंत्र तपह समाधि जाह सिद्ध यहा वहा सिद्धियां गिनाई गई कितने प्रकार की होती हैं है? जन्म से भी प्राप्त होती हैं औषधि से भी हम औषधियां प्रयोग करके अपने शरीर की इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाते हैं मंत्र से भी प्राप्त होती हैं, तप से प्राप्त होती हैं और समाधि से प्राप्त होती हैं और तीसरा जो विभूतिपाद है ये पूरे समाधि से ही प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन कर रहा है और वो सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं तीसरे पाद में वो सारी संप्रज्ञा समाधि वाली ही हैं तो संप्रज्ञा समाधि से जो सिद्धियां प्राप्त होती है सिद्धियों का तात्पर्य वही हुआ अपने इंद्रियों की और शरीर की सामर्थ्य को शक्ति को बढ़ाना लेकिन यहां तो इन्होंने समाधि शब्द का प्रयोग किया पतंजलि ने लेकिन आगे आप जब इसी का छठा सूत्र देखेंगे चौथे पाद का कौन सा है वहां वर्णन किया गया है कि इन समाधियों में तत्र ध्यानजम अनाशयम हम्म तत्र ध्यानजम अनाशयम तत्र माने इन पांच प्रकार की समाधियों में जो ध्यानज समाधि ध्यान पांच प्रकार की सिद्धियों में जो ध्यान सिद्धि है तो ध्यान सिद्धि का वर्णन है क्या पहले सूत्र में पहले सूत्र में क्या ऐसा कहा है कि सिद्धि होती है नहीं, नहीं। तो फिर कैसे कह दिया तो क्या सिद्ध हुआ इससे यह ध्यान शब्द किसको बोल रहा है समाधि को बोल रहा है मैंने अर्थात पतंजलि भी समाधि के स्थान पर ध्यान का प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि इसी के व्यास वाश में स्वयं दिया हुआ है कि पंच विधम निर्माण चित्तम जन्म औषधि मंत्र समाधि उसी सूत्र को ले जा रहे हैं ये ऐसा भी नहीं है और कोई सिद्धि है ये जो कि समाधि से ध्यान से उत्पन्न होती है ये वही है तो इस तरह से ध्यान शब्द और समाधि शब्द ये एक अर्थ में प्रयोग में आते रहे हैं हमारी बात चल रही थी कि धर्म में समाधि ये कौन सी समाधि है संप्रज्ञात है या असंप्रज्ञात है तो उसको समझने के लिए हमें इसमें एक शब्द और आगे देखो जिस सूत्र पर हम अभी व्याख्या कर रहे थे के धर्म मेघ ध्यानोपगम भवती जहां लिखा था इसके आगे कौन सा वाक्य है किस किस के पास है व्यास का भाष्य बहुत कम है लगता है क्या है इसके आगे वाक्य तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते आचक्षते ये दूसरे ही सूत्र में बोल रहा हूं मैं दूसरे सूत्र में जहां हम व्याख्या कर रहे थे अभी उस दूसरे सूत्र में ही इसी का वर्णन करते करते जहा कहा था कि धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति उसके आगे क्या लिखा है कि तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचते ध्याय नत तत, तत्माने ये धर्म एक ध्यान है इसको ध्यायन योगी लोग किस नाम से कहते हैं परम प्रसंख्यान प्रसंख्यान नहीं परम प्रसंख्यान प्रसंख्यान के प्रारंभ में पर शब्द और लगा दिया इनकी सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च प्रसंख्यान और प्रसंख्यान क्या होता है प्रसंख्यान यही है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति सत्व का और पुरुष का मन का और पुरुष का दोनों के भेद का ज्ञान इसका नाम है प्रसंख्यान ठीक है ना तो प्रसंख्यान की अवस्था यह संप्रज्ञात में आई या असंप्रज्ञात में सत्व और पुरुष के भेद का ज्ञान संप्रज्ञात में हुआ या असंप्रज्ञात में संप्रज्ञात में तो संप्रज्ञात में सत्व और पुरुष के भेद का ज्ञान हो गया यह तो हो गया प्रसंख्यान ठीक है ना और परम शब्द और लगा दिया अब इसको आप फिर देखो उन्तीसवें सूत्र को वहां है क्योंकि यहां जो सत्व पुरुष के भेद का ज्ञान हुआ है इस भेद से भी पुरुष को जीवात्मा को राग हटाना है जहां पर वैराग की बात आती है ने? वहां पर क्या सूत्र है तत् परम पुरुष ख्यार गुण वही पुरुष ख्याति सूत्र में क्या है पुरुष ख्याति से भी त्रिष्णा को हटाना राग को हटाना तो पुरुष ख्याति क्या है यही है प्रसंख्यान देखो पुरुष ख्याति ख्याति और प्रसंख्यान ये सब शब्दों के एक ही अर्थ हो गए उसको चाहे प्रसंख्यान से बोलें या सत्व पुरुषान्यता ख्याति से बोलें अथवा तीसरा क्या बोला मैंने प्रसंख्यान अब उनतीसवें सूत्र में चौथे पाद के वहां क्या कह रहे हैं प्रसंख्याने पी, प्रसंख्यान में भी तो प्रसंख्यान कब हुआ था संप्रज्ञात में या असंप्रज्ञात में संप्रज्ञात और उसमें भी कैसा हो रहा है साधक वो अकुशित जिसका प्रसंख्यान में भी राग हट गया है अब बताइए कौन सी अवस्था होगी यह है असंप्रज्ञात के नहीं है और वहां भी सूत्र कह रहा है परम पुरुष ख्यातिर पुरुष ख्याति से भी गुणों की वित्रष्णा जिसकी हो गई है वो पर वैराग्य है और पर वैराग्य से ही असंप्रज्ञा सिद्ध होता है और अपर वैराग्य से संप्रज्ञा सिद्ध होता है ये सब एक दूसरे के ऐसे ही पुष्ट कर रहे हैं तो यहां कहा प्रसंख्यानेपि अकुशित दस्य प्रसंख्यान से भी जिसका राग हट गया है और सर्वथा विवेक ख्याति है सर्वथा विवेक ख्याति होने से देखो यहां है सर्वथा शब्द और यहां क्या कहा था इसी दूसरे सूत्र में तत् परम प्रसंख्या तो परम प्रसंख्यान और सर्वथा विवेक विवेक्याति इन दोनों का एक अर्थ हुआ कि नहीं प्रसंख्यान के पहले यदि हमने पर लगा दिया और उधर विवेक ख्याति से पहले सर्वथा लगा दिया एक ही बात ही है ये इन पूर्ण रूप से विवेक्याति जब होती है तब धर्म मेघ समाधि सिद्ध होती है और देखो इसी की पुष्टि के लिए इससे ठीक अगला सूत्र है क्लेश कर्म निवृत्ति ही ये तत का मतलब उससे किससे धर्मेघ समाधि किस से समादिसे। समादिसे। सूत्र का संबंध है आपस में धर्म में समाधि से क्या होता है क्लेश कर्म निवृत्ति ही क्लेश की और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है समाधि समाधि से अब कि इसके व्यास वाशमी देखो कि तल लाभा उस की प्राप्ति होने पर अविद्यादयह समूल काशम कषिता सारे अविद्यादि क्लेश जड़ समेत जड़ सहित समाप्त हो जाते हैं कुशला अकुशलाश्च कर्माशया समूल घातम हता भवंती पुण्यकर्म भी और पाप कर्म भी पुण्य का तात्पर्य यहां पर सकाम पुण्य कर्म है सकाम पुण्य कर्म भी और पाप कर्म भी ये भी समूल नष्ट हो जाते हैं और क्लेश कर्म निवृत्त क्लेशों की और कर्मों की निवृत्ति होने पर जीवन एवं विद्वान विमुक्त भवती जीते हुए ही वह विद्वान अर्थात योगी विमुक्त हो जाता है हम क्या कहते हैं जीवन मुक्त तो जीवन मुक्त अवस्था क्या संप्रज्ञात में आ जाएगी जीवन मुक्त अवस्था तो असंप्रज्ञात में भी नहीं आती है असंप्रज्ञात की भी अंतिम अवस्था में आती है कब असंप्रज्ञात में पहले ईश्वर का साक्षात्कार ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद ईश्वर ही हमारे क्लेशों को संस्कारों को नष्ट करता है उसके बाद ये जीवन मुक्त की अवस्था आती है तो इस तरह से धर्म मेघ समाधि संप्रज्ञात की तो बात छोड़ दें, असंप्रज्ञात का भी अंतिम बिंदु है ये अर्थात धर्मिक समाधि के बाद जीवन मुक्त अवस्था ही आएगी अब बिल्कुल अंतिम अवस्था असंप्रज्ञात की भी यह है धर्मिक समाधि लेकिन यहां फिर प्रश्न ये उठ सकता है कि यहां इसका वर्णन एकाग्र भूमि को कहते कहते क्यों किया गया क्योंकि एकाग्र भूमि की व्याख्या हो रही है तो यहां इसलिए कहा गया कि एकाग्र भूमि में जब हमारा चित्त आएगा तो उस अवस्था में वह चित्त हमें धर्ममेघ समाधि की ओर ले जाने वाला बनेगा वो यहां आ गई है धर्ममेघ मेघ समाधि यह अर्थ नहीं है धर्ममेघ में धर्म धर्ममेघ समाधि की ओर उपगम समीप में ले जाने वाला वहां तक पहुंचाने वाला क्योंकि इसके बाद वही अवस्था आनी है फिर यह है तात्पर्य तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचते ध्यायी इसीलिए अध्यायी लोग योगी लोग उसको परम प्रसंख्यान नाम से कहते हैं अब इतना जो विषय हुआ इसमें कोई बात स्पष्ट न हुई हो हाँ पूछो धर्म मेंघ समाधि की तो व्याख्या मैंने की थी अभी कि असंप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था असंप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा हम्म असंप्रज्ञात समाधि जब सिद्ध हो गई है और उसके क्लेश और कर्म भी समाप्त हो गए हैं तो उसके बाद की जो स्थिति बनती है जीवन मुक्त अवस्था बन जाती है वो है धर्म मेघ समाधि और धर्म मेघ शब्द ये भी तो कुछ बोल रहा है धर्म की वर्षा करने वाला मेघ शब्द आता है ना मेघ बादल होते हैं तो बादल पानी बरसाते हैं और ये समाधि धर्म की वर्षा करने वाली होती है और धर्म क्या है जीवात्मा का मुख्य रूप से क्योंकि धर्म का अर्थ है जिसके द्वारा धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं अब जीवात्मा का धारण किसके द्वारा होता है तो इसकी पहचान कैसी होगी कि जब हमें कोई दुख न हो जब हमें लगा कि हम चैन से रह रहे हैं तो यही तो हमारा स्वभाव हुआ यही हमारा धर्म हुआ यानी हमें, हमें जो अच्छा लगता है हमें जो अच्छा लग रहा है बस वही हमारा धर्म है तो हमें सुख अच्छा लगता है या दुख तो सुख हमारा क्या हुआ धर्म और उस सुख की वर्षा करने वाली समाधि वो सुख की वर्षा कब होती है जब ईश्वर अपना सुख अपना आनंद हमें देता है और वो अवस्था कब आती है असंप्रज्ञात समाधि में, में। इसलिए असंप्रज्ञात समाधि ही धर्म समाधि है आया समझ में धर्म की वर्षा करने वाली समाधि तो एकाग्र अवस्था इन चार अवस्थाओं में एकाग्र अवस्था जो है ये ये धर्म में ओर ले जाने वाली वहां तक पहुंचाने वाली और स्वयं एकाग्र अवस्था कैसी है ये तो ले जाने वाली ठीक है वहां, के, वहां का वहां की योग्यता हमें प्राप्त करा देगी लेकिन स्वयं स्थिति जब चित्त की ऐसी बनेगी तो वहां पर जीव अर्थात पुरुष अपना और चित्त का पृथक पृथक साक्षात्कार करेगा वहां उसको अपना ज्ञान होता है क्योंकि उससे पहले की सारी अवस्थाएं हैं तीनों इन तीनों अवस्थाओं में पुरुष चित्त जो कुछ दिखाता है उसको जो कुछ चित्त में विषय आ रहा है चित्त जिस विषय से उपरक्त है और वही विषय जीव अनुभव करता है इसलिए वह चित्त को ही अपना स्वरूप मान रहा होता है हम लोग कहते ना मेरा मन नहीं मान रहा है मेरा मन ऐसा कर रहा है तो यहां पर मन को हम स्वतंत्र रूप से तो बोल रहे हैं मन को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में देख रहे हैं और वो भी अपने स्वरूप के रूप में देख रहे हैं नहीं? कि जैसा मन में आता है वैसा करते हैं तो कर्ता कौन है भाई ये तो जड़ है मन तो करने वाला तो जीवात्मा ही है तो जीवात्मा मन को ही अपना स्वरूप मान रहा होता है और इसीलिए आगे जो एक और दिखाया जाएगा पुरुष का स्वरूप क्या है तो वहां एक शब्द आएगा दर्शित विषय और एक सूत्र भी आता है कि प्रत्यानुप जहां सूत्र में आ रहा है शब्द कि ये जीव कैसा है दृष्टा द्रष्टा दृषिमात्र शुद्धोपी प्रत्यानुपय प्रत्यानु अब आई मनुष्य की आवाज दृष्टा कैसा है दृषिमात्र है अर्थात ज्ञान स्वरूप है द्रष्टा दृषिमात्र शुद्ध पी शुद्ध भी है चित्त तो फिर भी अशुद्ध है क्यों इसमें रज भी मिला हुआ है तम भी मिला हुआ है लेकिन जीव में तो कुछ भी नहीं है सत्त्व भी नहीं है जीव में तो अर्थात प्रकृति से संबंध है ही नहीं इसका बिल्कुल अलग बिल्कुल शुद्ध है जैसे कोई कंपनी से नया नया माल बन करके निकला हो है बिल्कुल फर्स्ट हैंड किसी ने प्रयोग ही नहीं किया अभी तक तो ऐसा है ये शुद्ध लेकिन प्रत्यनुपश्य ये प्रत्यय को देखने वाला है ये प्रत्यय क्या है ये व्याकरण का प्रत्यय नहीं है जो हम धातुओं से आगे लगाते हैं यहाँ प्रत्ययकार्थ है वृत्ति चित्त की चित्त की वृत्तियों को चित्त में जो वृत्ति आती है बस उसको जानता है ये किन अवस्थाओं में ये पीछे की तीन भूमिया क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त लेकिन एकाग्र अवस्था में आकर के अब ये अपने स्वरूप को जान पा रहा है और फिर इसको आश्चर्य होता है कि मैं अब तक क्या समझता रहा और मैं क्या निकला मैं तो शुद्ध हूं बिल्कुल है? मैं अपने को दुखी मानता रहा तो इस तरह से ये चार भूमियों की बात हुई है आगे अब समय हो रहा है और निरुद्ध अवस्था की बात कल करेंगे प्रणव ध्वनि